शांकरभाष्य अध्याय दो, भगवत गीता दोमदगवदगीता जानतः कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इति उपाल अनुपन्नः तथा ऐसा मानने से युद्धरूपर्त कर्म छत्री का स्वधर्म है यह जानने वाले अर्जुन का इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि तत्कं कर्मि घोरे गीता तस्मा गीताशास्त्रे मात्रेन अपि स्रोतेन स्मारतेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न कचिद दर्शि शक्त्यः। है सूत्रांग यह हुआ कि गीता शास्त्र में किंचन मात्र भी श्रोत या स्मारत किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता ये तो अज्ञा रा दोष तो वा कर्मी प्रवृत्त यज्ञ दानेन तपसा व विशुद्धसत्व से ज्ञान उत्पन्न परमातत्व विषय एक इद ब्रह्म इति अज्ञान से या आसक्ति दोषों से कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ से दान से या तप से अंतक शुद्ध होकर परमार्थ परमातत्व ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और वह अकर्ता है तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवित्ते अपि चवृत्ते अभी लोकसंग्रहा यथा प्रवित्तः तथा एव कर्मणि कर्मी प्रवृत्त यवृत्तिपम दृश्य से नतकर्म येन बुद्धे समुच्चय सैत् उसके कर्म में कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुकते हैं तो भी लोक संग्रह के लिए पहले की भांति यत्नपूर्वक कर्मों में लगे रहने वाले पुरुष का जो प्रवित्ति रूप कर्म दिखलाई देता है वह वा वास्तव में कर्म नहीं है जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके यथा भगवतो वासुदेव से छात्रकर्म चेष्टम न ज्ञानेन समुच्चयीयते पुरुषार्थ फलभी तदवत् फलध्य भावस्य तुल्यत्वाद् विदुषः तो न करोमि इति मन्यते न च नलम अभिसध्यते जैसे भगवान वासुदेव द्वारा किए हुए छात्र कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता वैसे ही फलेक्षा और अहंकार के अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूँ और न उन कर्मों का फल ही चाहता है यथाच स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्रादि काम साधना अनुष्ठानय आहिताग्ने काम्ये एव अग्निहोत्राद प्रवृत्त साम्यकृत विन अभी कामें तदव अग्निहोत्रादि अनुष्ठितः अनुतिष्ठतः अपि न अग्निहोत्रादि भवति इसके सिवा जैसे काम साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए सकाम अग्निहोत्रादि में लगे हुए स्वर्गा की कामना वाले अग्निहोत्री की कामना यदि आधा कर्म कर चुकने पर नष्ट हो जाए और फिर भी उसके द्वारा वही अग्नि होत्रादि कर्म होता रहे तो भी वह काम में कर्म नहीं होता वैसे ही ज्ञानी के कर्म भी कर्म नहीं है तथा दर्शयति भगवान भगवान कुरपि न करोति न लिप्यते इति तत्र, तत्र। कुरपि न लिप्यते न करोति लिप्यते इत्यादि वचनों से भगवान भी जगह जगह यही बात दिखलाते हैं य पूर्व पूर्वतर कृत कर्मण्वि संसिधि जनकादयः जनकादेय तत् प्रतिभज्य विज्ञे इसके सिवा जो पूर्व पूर्वतर कृत कर्मण्वि संसिधि जनकादयः इत्यादि वचन है उनको विभाग पूर्वक समझना चाहिए तत्क पूर्वपक्ष वह किस प्रकार संधि यदि तबत् पूर्व जनकादेय तत्विद अभी प्रवृत्तकर्माण श्यो ते वर्तन्ते वर्तंते ज्ञानेन एव संधि आश्रिता कर्मसन सेप्ते अभी कर्मण एव संधिम आश्रिता न इति कर्मस अर्थः। उत्तरपक्ष यदि वे पूर्व में होने वाले जनकादि तत्वेता होकर भी लोक संग्रह के लिए कर्मों में प्रवृत्त थे तब तो यह अर्थ समझना चाहिए कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए अर्थात कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं किया कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए अथ न ते ईश्वर समर्पित कर्मणा साधनभूतेन संसिधि सत्वशुद्धिम ज्ञानोत्पत्तिलक्षण व संसिद्धिम आश्रिता इति व्याख्यायम् यदि वे जनकादि तत्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि वे ईश्वर के समर्पण किए हुए साधन चित्त रूप कर्मों द्वारा चित्तशुद्धि रूप सिद्धि को अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धि को प्राप्त हुए एतम एव अर्थ वक्षति कर्म कुर्वन्ति इति यही बात भगवान कहेंगे कि योगी की अंतकु के लिए कर्म करते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि इति उत्तर सिद्धि प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठा वक्षति सिद्धि प्राप्त यहाँ इत्यादि तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विंदती मानवः ऐसा कहकर फिर उस सिद्धि प्राप्त पुरुष के लिए सिद्धि प्राप्तों यहाँ इत्यादि वचनों से ज्ञान निष्ठा कहेंगे तस्मा गीतासु कवला तत्व मोक्ष प्राप्ति न कर्म समुचिता निश्चि अर्थ सुतरांग गीताशास्त्र में निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्वज्ञान से ही मुक्ति होती है कर्म सहित ज्ञान से नहीं यहाय अर्थ है तथा प्रकरण तो विभज्य तत्र तत्र दर्शिष्या जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक उन उन स्थानों पर हम आगे दिखलाएंगे तत्र एव धर्म सम्मूढ़ चेत तो महति शोक सागरे निमग्न अर्जुन से अत्र आत्मज्ञा उद्धरण अप्यन् भगवान ततः तथा अर्जुन उद्धिधारेशु आत्मज्ञा अवतारय आह इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान शोक सागर में डूब रहा है ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले अशोच्या नन्म शोचस्त प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश नानुशोचंति पंडिता न ना शोच्या अशोच्या भीष्मादय नित्यत्वात् तान सर्वृत्वा परमूपे चित्यवात्न अशोच्यान अन्वशोच अणुशोचित मियंते मनित अहम तय विना किमी इति जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य हैं उन न शोक करने योग्य भीषमादि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुखादि का क्या करूँगा तम प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम बुद्धिमतावादान च वचना च भाषसे तद मौ्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्शयति उन्मत्त इव इति अभिप्रायः तथा तो प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है अभिप्राय यह है कि इस तरह तू तो उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है यस्मा गतासून गत प्राणान मृतान अगतासून अगत प्राणा जीवत च न अनुसोचन्ति पंडिता आत्मज्ञा क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं जो मर गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित आत्मज्ञानी शोक नहीं करते पंडा आत्मविषया बुद्धि यहाँाते ही पंडिता पांडित्यम निर्विद्य इति श्रुतिय है पांडित्य को संपादन करके इस श्रुति वाक्य अनुसार आत्मविषयक बुद्धि का नाम पंडा है और वह बुद्धि जिसमें हो वे पंडित हैं परमार्थतः तो नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो असि इति अभिप्रायः परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और असोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तो शोक करता है अतः तो मूढ़ है ते यतो यहाँ वे ये असोच्य क्यों हैं इसलिए कि वे नित्य हैं नित्य कैसे हैं? न नम ने जि न भ्यायमत पर नव जा कदाचि न आसम किंतु आसम देहोत्पत्ति अतीतेशु देहोत्पत्तिनाशेसु अहम् आसम् इति अभिप्रायः किसी काल में मैं नहीं था ऐसा नहीं किंतु अवश्य था भूत पूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था तथा न नम न आसी किंतु आशी, आशी एव तथा न इमे जान जनाधिपाह न आसन किंत आसन दैसे ही तो नहीं था सो नहीं किंतु अवश्य था ये नहीं थे सो नहीं किंतु ये भी अवश्य थे तथा नच न नविष्या किंतु भविष्या सर्वे वयम अतः परम अस्मदेह अपि परल अ कालेशु इति अर्थः इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं किंतु अवश्य रहेंगे अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्मरूप से सब नित्य है देह भेदानवृत्त्या बहुवचनम आत्म भेदा न आत्मभेदा भी प्रायेण यहाँ बहुवचन का प्रयोग देह भेद के विचार से किया गया है आत्मभेद के अभिप्राय से नहीं तत्र कथम इव नित्य आत्मा इति दृष्टान्त आह आत्मा किसके नित्य है इस पर दृष्टान्त कहते हैं देहिन्स्मथा देहे कौमारर यौवनम जरा तथा देहाप्तिधीरस्त देहा अस्य अस्ति इति देहि तस्य देहिनो देह अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण कोमारम कुमार भाव बाल्यावस्था यौवनम यौनो भाव मध्यमावस्था जरा व्योहावस्था ति्रा अवस्था अन्योन्य अनोन्यलक्षणा जिसका देह है वह देही है उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमारर बाल्यावस्था यौवन तरुणावस्था और जरा वृद्धावस्था ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं प्रथमा अवस्था न ना नासो, तासम न ना उपजननम द्वितयावस्थाजनने किम आत्मन कित अविक्रिय द्वितीय तृतीयावस्था प्राप्ति आत्मनो दृष्टा इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती तो फिर क्या होता है कि निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है तथा तद्वत एव देहाद अन्योदेहांतर तस्य प्राप्ति ही देहांतर प्राप्ति अविक्रिय अव आत्मन वैसे ही निर्वकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है उसकी प्राप्ति होती है होती हुई सी दिखती है धीरो धीमान तत्र एवं सति न मुह्यती न मोहम आपद्यते ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता मोह को प्राप्त नहीं होता यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोहो न संभवती नित्य आत्मा इति विजानता तथा शीतोष्ण सुखदुख प्राप्ति मोहोलौको दृश्य है सुख वियोग निमित्तो, दुख संयोग है। शोक इति चोकदर्जुन से वचनम आशंक आह यद्यपि आत्मा नित्य है ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्मविनाश निमित्त मोह होना तो संभव नहीं तथापि शीत उष्ण और सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है ऐसे अर्जुन के वचनों की आशंका करके भगवान कहते हैं